तो आइए आप सभी की तरफ से निवेदिता का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में नमस्कार मैं निवेदिता गोलतकर आज यहाँ आबू में आई हूँ एक्चुअली मेरा भाई यहाँ समर्पित हुए थे लेकिन मैं मुझे ऐसा 40 साल के बाद लगा कि मुझे वहाँ जाके देखना चाहिए कि एक्चुअली मेरे भाई करते क्या है मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ नौकरी करती हूँ मैंने आ, मेरा एजुकेशन है बैचलर ऑफ़ फार्मेसी फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स में आने के लिए मैंने मास्टर्स ऑफ कॉम्प्यूटर एप्लीकेशन किया उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नो मैनेजमेंट जमुना बजाज से किया एक्चुअली आजकल कंप्यूटर्स के लिए हर एक को ज्ञान होना जरूरी है इसके लिए ये दो कोर्सेज मैंने फुल टाइम तीन तीन साल के लिटिल लेट एज में किए चलिए निवेदिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और आपको अपने ब्रदर के जीवन को देखकर 40 साल के बाद आपको प्रेरणा है कि वहाँ पर जाना चाहिए इसलिए आप यहाँ पर आएँ तो चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जैसे हम लोग बातें करते हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला जो समय है जैसा कहते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी करनी होती है तो इस बीच में एक दो चीज़ें आती हैं कि एक तो हमारा जीवन को सेट करना होता है अपने करियर को देखना होता है तो आपका कैसा रहा कि पढ़ाई करते वक्त आप क्या सोच रहे थे किस तरह का कर अपना करियर के बारे में आपका क्या ख्याल था एक्चुअली जब भी मैं मैं रूपारिल की स्टूडेंट हूँ जब भी मैंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पास किया था तो मुझे एक्चुअली एम बी बी एस ज्वाइन करना था लेकिन तभी के टाइम में 1979 में मेरा एमबीबीएस एक मार्क्स से मिस हो गया मुंबई में उसके बाद मैंने फार्मेसी किया फ़ार्मेसी करने के बाद जैसे जैसे आ, सामने जो अपॉर्चुनिटी आई फॉर एग्जांपल मैंने बी फार्म करने के बाद मुझे बीआरसी में नौकरी मिली जहां मैं कैंसर की दवाई आ, के ऊपर काम करती थी तो जैसी अपॉर्चुनिटी आई तो थोड़ा किसी का भगवान भगवान अगर अपने को डायरेक्ट करते हैं तो हमें सही रास्ते पर हम चलते हैं तो बी फार्म करने के बाद मैंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ज्वाइन किया बीआरसी के बाद तो हमारे यहाँ जब ही का काम चल रहा था तो मैंने खुद ने इनिशिएटिव लेके और हमारे बॉसेज़ ने भी हमें अपॉर्चुनिटी दी उसकी वजह से मैं वो ओरैकल 7.3 में मैं पूरा काम करती थी फिर मेरे ध्यान में आया कि मुझे ये क्षेत्र में अगर रहना है तो मेरे पास कुछ ना कुछ कंप्यूटर की डिग्री होनी ज़रूरी है तो लेट इन एज मैंने फोर्टी फाइव के बाद ही मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दी एमसीए की फिर गवर्नमेंट से हमें पढ़ाई के लिए छुट्टी मिलती है वो छुट्टी मैंने ली एक साल की गवर्नमेंट से और उसके बाद मैंने वो तीन साल का एम पूरा किया उसके बाद एम किया तो हमें कहा न कहा कोई ना कोई गाइडेंस लगता है hmm. और भी सोचने लगे hmm. तो हो हमारा हाथ छोड़ता नहीं है सही बात है और वो हमें हमेशा जैसे मैंने यहाँ के सुना कि हम हमें ये ज्ञान होना भी और ये ध्यान में रख के तो हम रख के हम आगे बढ़े तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है यस देर इज संबड़ी हु इज गाइडिंग मी हु इज बिहाइंड मी एंड हुई इज हेल्पिंग मी आउट इन माई प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे होता है कि जब भी मुझे एक मार्क से एमबीबीएस मिस हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे एक मार्क से मेरा एमबीबीएस मिस हुआ तो हर एक मेरा भाई वगैरह सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे तो लेकिन मुझे बी फार्म करने के बाद ऐसा लगा कि ठीक है जो भी होता है वो अच्छे, अच्छे के, लिए। के लिए होता सो आई वॉज वेरी हैप्पी देन आई वर्क विथ बी आर सी और मास्टर्स करके मैं आज तक यहाँ तक पहुंच गया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज लाइफ में हम लोग किसी टारगेट को लेकर काम करते हैं और फोकस रहता है कि हमें कुछ बनना है लग बाई चांस उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस ज़रूर होता है लेकिन उसके पीछे जो कहते हैं कुदरत का अपना एक नियम होता है जहाँ पर हमें अपने आप को संभालना होता है देखना होता है तो आप आगे बढ़े फार्मेसी करके और फिर वहाँ पर भी आपको अच्छा लगा तो ऊँच लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड मैं चाहूँगा कि स्कूल कॉलेज में जैसे कि हम लोग कुछ इवेंट्स करते हैं कुछ अच्छी बातें हमारे दिलो दिमाग में हमेशा याद रहती हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके कॉलेज या फिर स्कूल लाइफ की कुछ यादें अच्छी हो तो जरूर उसके बारे में बताइए कॉलेज में मैं रूपारेल की स्टूडेंट थी सिंसियर थी हमेशा पढ़ाई करती थी और कभी मैंने बंक वगैरह नहीं किया था कॉलेज में हमेशा पहले बेंच पे बैठती थी अच्छा और सिंसियर, सिंसियर थी एक्चुअली जो बच्चे सिंसियरली लाइफ में पढ़ाई करते हैं उन्हें कष्ट करने की आदत होती है hmm. और ये आदत आदमी को आगे लेके जाती है hmm. अगर आप कष्ट करने में पीछे हट रहे हो तो आप कभी प्रगति नहीं दें कष्ट करने की जो आदत है वो अपने अंदर होनी चाहिए hmm. वो बाजार में बिकती नहीं है सही बात वो हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी ही पड़ती है <laughs> तो वैसे ही मैंने एक्चुअली भले मैंने एमसीए में और एमबीए में से कंप्यूटर्स में मेरे साथ वाले जो बच्चे होते थे वो यंग होते थे तो मुझे पूछे थे मैडम आपको इतना मैथ्स कैसा आता है <laughs> तो मैं बताती थी कि मैं मैंने मैथ्स अच्छा पढ़ाई किया मुझे 97 परसेंट मिले ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में तो आज तक मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और मैं लगन से करती हूँ <laughs> और मुझे <laughs> मेरे बच्चे भी करते हैं <laughs> और मैंने मेरा जिम्मेदारी कभी निग्लेक्ट नहीं करती हूँ सही बात आज भी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर करके काम करती हूँ तो मैं मेरी जिम्मेदारी लेके करती हूँ कि मिस्टेक हुआ तो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि सर येस दिस वाज रॉन्ग वी शुड नॉट हैव डन दिस वे वी शुड हैव डन दिस तो ये सब चीज़ें अपने अंदर आनी जरूरी होती है कि जिसकी वजह से हम अपने पैर पर पे, दोनों पैरों पर पे अच्छी तरह से खड़े रह के कोई भी मुसीबत आती है तो हम उसको फेस करते हैं और इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान अपने को गाइड करता रहता है जब जब भी ऐसा इंसिडेंट आया कि मैं अपने को अच्छा नहीं लगा बुरा लगता है बट यू नो ही इज़ देअर ही इज़ गाइडिंग यू ही इज़ देयर ही वो कैसे भी करके आपको रास्ता दिखाते ही है सही बात जी निवेदिता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका एक्सपीरियंस सुनकर अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ मुश्किलें आती हैं जीवन में तो कहीं ना कहीं से एक सोर्स एक एनर्जी होती है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है और बस उस बशर्त यही है कि आप मेहनत करते रहो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो वो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में ले जाती है अगर आप मेहनत भी नहीं करोगे और सोचोगे कि सब कुछ वो करेगा तो मुश्किल हो जाता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि कौन सा एक गीत जो आपको मोटिवेट करता है या अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए। अच्छा हाँ, मैं हमेशा मुझे एक गाना पसंद आता है जो बहुत साल तक मेरा मोबाइल का ट्यून भी था अच्छा हाँ, तेरे हजार तेरे हजारों हजारों हाथ। क्या बात? चलिए निवेदिता जी प्यारा है, आइए सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत भजन को और इसके बाद फिर से मिलते हैं और निवेदिता से बात करेंगे आप सुनाए रीड मोद नाइनटी 90.4 एफएम एफ एम सुनते रहो मुस्को ही हैरा जा तू ही है, तो है साईं, तू तो ही है बाबा साईं साईं नाथ, नाथ, साईं नाथ तेरे हजारों हाथ साई नाथ तेरे हजारों हाथ जिस जिस ने तेरा नाम लिया जिस जिस ने तेरा नाम लिया तू हो लिया उसके साथ इत देखूं तो तू लागे कन्हैया उत देखूं तो दुर्गा मैया इत देखूं तो sai nath गौतम वाला तुझ में उजाला साईनाथ तेरे हजारों हाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ तेरा दर है दया का सागर सब मजहब भरते हैं गागर तेरा दर है साई नाथ साई नाथ के हजारो हाथ साईनाथ के हजारो हाथ तेरा मंदिर सब कम दीना जो भी आए सीखे जीना नाथ तेरे हजारो हाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ जिस जिसने तेरा नाम लिया जिस जिसने तेरा नाम लिया तू उसके सार साई नाथ साई नाथ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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में निवेदिता हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग आते हैं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे खुशी के पल होते हैं तो आपके जीवन के कुछ विशेष ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ मैं कहूँगा जो हाई जगह पर जब भी उन चीज़ों को याद करते हो तो आपके चेहरे पर खुशी आती हो ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बताएँ एक्चुअली गवर्मेंट ऑफिसर होने के कारण <laughs> मुझे हमेशा आई है टू बी ऑन माई टूर्स और जो सिंसियरली काम करते हैं वो जिम्मेदारी से काम करते हैं mm -hmm. तो जब भी कोई भी मेरा प्रोजेक्ट जब भी मैं सक्सेसफुली करती हूँ कितनी भी सारे हर्डल्स आए कितने भी सारे प्रॉब्लम्स आए फिर भी हम हैंडल करके एक्चुअली mm -hmm. कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है एंड यू नो दीपल रिकग्नाइज मी बाई दैट प्रोजेक्ट तो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि हमने मंत्रालय में 2009 में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम किया था मेरे बॉस थे डॉक्टर अजय भूषण पांडे सेक्रेटरी आई थे आई टी डिपार्टमेंट में मैं काम करती थी तो इट वॉज़ द चैलेंज इज गिवन टू मी कि ये आपको ये काम मैडम कम से कम समय में करना है और जनरली एक मई वगैरह रहता है ना तो महाराष्ट्र डे रहता है तो ज़्यादा करके हम वो वो दिन पे इनाग्रेशन करते हैं तो हमने प्लान किया था 26 मार्च को और हमने मई में, में एक मई के उस दिन में एक मई नहीं 11 मई था क्योंकि एक मई को तो छुट्टी होती है 11 मई को हमने वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर मंत्रालय पीपल का इनोग्रेशन <laughs> किया था चीफ सेक्रेटरी सर से एक्चुअली ये 8000 अराउंड uh, 8000 तक लोगों का बायोमेट्रिक लेना था उसका कार्ड बनाना था सौ से ज्यादा मशीन मंत्रालय में लगवाने थे तो ये सब करने में बहुत दिक्कतें आई बहुत टाइम लगा लेकिन मैं सैटरडे संडे ऐसा <laughs> करके करके सबका नाम लेना बायोमेट्रिक uh, फिंगरप्रिंट फिंगर लेना फिंगर ये लेना, सब करके कार्ड बनाना तभी कार्ड से हम करते थे तो ये करके हमने वो प्रोजेक्ट किया था फिर मैंने मेरे सर को पूछा था एक दिन कि सर कितने अपन दौड़ते हैं तो सर ने मुझे तभी बताया था मेरे बॉस ने कि ऐसे ही काम होता है कि हमें हमें ऑलवेज ठोस पे रहना होता है और हमें वो काम करना होता है तो ही गवर्नमेंट में काम होता है <laughs> तो ऑल दिस मई बिग बॉस है दे हेव टॉट मी एंड एक्चुअली मैं सिंसियर हूँ ध्यान से सुनती हूँ जो कोई मुझे जो भी मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए लेकिन वो जो हैप्पीनेस था कि यस एंड यू नो इफ यू टेल एनी बडी के निविदता एंड महाराष्ट्र मंत्रालय तो पीपल विल टेल यू हाँ वो मैडम ने बायोमेट्रिक किया था सो पीपल रिकोगनाइज यू बाय यू द वर्क यू आर डन जी जी कोई भी हम लोग अच्छा कार्य करते हैं या नया कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारा नाम भी साथ में चलता रहता है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया बायोमेट्रिक जो मंत्रालय में आपने शुरू किया उसकी खुशी आपको है और कौन सी खुशी की बात जो आपको पर्सनल फैमिली के बारे में या फैमिली बड़ी जो लड़की है वो आर्किटेक्ट है उसके बाद उसने मास्टर्स ऑफ प्लानिंग का अहमदाबाद से कोर्स किया है वो सिडको में क्लास वन है और उसके बाद मेरे ट्विन से अच्छा दोनों लड़कियाँ हैं और वो दोनों इंजीनियर हैं आई इंजीनियर हैं दोनों भी अच्छी कंपनी में बैंकिंग सेक्टर में काम करती है बच्चियाँ भी बहुत मुझ मेरी तरफ देख के वो पता नहीं डर के मारे कैसे बट पढ़ाई करती थी एंड ऑल ऑफ देम है स्कोर सेवेंटी वन परसेंट फाइनल में मोर देन देट सो दिस इज़ अ हैप्पीनेस बच्चे अपने अच्छा पढ़ाई करते हैं तो वो एक आनंद सी बात होती है <laughs> कि पढ़ पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये जो मैंने जैसे बताया कि हार्डवर्किंग जो क्वालिटी है वो इंडिकेट करते हैं कि आप पढ़ाई करते हो तो आप चिपक के बैठते हो आप कुछ विचार करते हो आप उसमें कुछ इनपुट्स डालते हो और वही आगे कामयाब तो आज भी मेरी बच्चिया जब भी एक, एक, एक, एक कोई भी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होता है तो बैठती है करती है तो वो जो उसके अंदर की जो क्वालिटी देख के मुझे समाधान सा होता है कि मैंने एटलीस्ट <laughs> मेरे बच्चों को दो <laughs> ये, ये चीज़ें सीखने को मिला समझने को मिला बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ़ योर लाइफ में जो चीज़ें आपने शेयरिंग किया आपने तीन बेटियों के बारे में आपने बताया और बायोमेट्रिक मशीन के बारे में आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही निवेदिता से जिस तरह से उन्होंने बार बार जो है एक बात ज़रूर उनके बोलने में आता है कि हमें हार्डवर्क ज़रूर करना है और ईमानदारी से जब हम लोग कुछ करते हैं हार्डवर्क करते हैं मेहनत करते हैं तो कहीं कही ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट भी है वो बहुत ही अच्छा होता है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कम्प्लीट होता है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट करता है कौन आपके आदर्श हैं और क्यों है सच्चाई तो ये होती है कि लाइफ में आप कौन सी भी कोई भी व्यक्ति प्रसंग जो भी है आपके सामने जो आती है मुसीबत आती है हम उससे सीखते हैं और थोड़ी तकलीफ होती है बींग लेडी हम थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो सिचुएशन हैंडल करने में कभी कभी हम थोड़े से डर जाते हैं कि कैसे हैंडल करूँ इसको इस तरह से उसको मैनेज करूँ लेकिन जैसे मैंने बताया कि भगवान हमेशा गाइड करता रहता है हम उस उसका नाम लेते रहते हैं हम उसके साथ योग लगाते रहते हैं तो हमें ज़रूर गाइड करता है और हमें वो मुश्किल से निकालता है तो आज तक मैं मेरा थर्टी प्लस साल का सर्विस है गवर्नमेंट के साथ ही थी तो हर टाइम पे जब भी मुझे ऐसा लगा कि ओ नो हाउ कैन आई हैंडल दिस तो वो थोड़ा सा भगवान का थोड़ा ये करके उसने मुझे गाइड किया और मैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके <laughs> ये बहुत ये होता है कि हम कैसे करें किस तरह से हैंडल करें इसको तो बहुत ऐसा मन में ऐसा थोड़ा सा थोड़ा सा डर रहे <laughs> बाकी तो ऐसा ये नहीं होता है बट यू नो बिकॉज ऑफ उसका ब्लेसिंग समझो जो भी समझो मैं आज तक यहाँ तक पहुँच गई चलिए निवेदिता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको हमेशा जो है भगवान का जो है गाइडलाइन मिलता रहा और उनसे आप मोटिवेट होते रहें और कहीं ना कहीं जो मुश्किल आती है उससे मैं उन्हें याद करके आप आगे बढ़ते रहें तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे रेडियो मधुबन के जो लिसनर्स हैं इस वक्त आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आजकल के पीढ़ी में आजकल के नौजवानों में सबको बहुत जल्दी होती है सब चीजें फास्ट चाहिए फास्ट फूड फास्ट अब एवरीथिंग इज फास्ट देन बट लाइफ को वैसा नहीं होता है <laughs> सब चीज़ आपको फटाफट नहीं मिलती है और जो जो चीज़ें फटाफट मिलती है वो टिकती नहीं है और जो जो हमें स्लो स्टडी विंदर एस उस तरह से जो मिलता है ना और वो अपने अंदर रहता है और वो लास्टिंग रहता है तो मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहूँगी कि जैसे मेरी मेरे एज के लोगों ने भगवान का हाथ पकड़ के और भगवान ने हमें साथ दिया हम यहाँ तक आए वैसे आप कुछ भी करके थोड़ा सा भगवान के लिए समय निकालो जो भी करो सोच समझ के करो अपने अंदर की क्वालिटीज बढ़ाओ डेस्परेटली कुछ भी करने के पीछे मत जाओ निराश मत हो जाइए और ये सब चीजों में ना आपको कोई नहीं मदद करता है खाली भगवान ही करता है भले जो भी कहे वो कौन से भी रूप में रहे मैं जब उसका नाम लेती हूँ मैं जब भी उसका सोच उसके बारे में सोचती हूँ तो उसको भी मेरे बारे में सोचना पड़ता है और वो हमेशा अपने को मदद कर तो यंग जनरेशन शुड रिमेम्बर दिस दे शुड ट्राई टू एम्बाइम गुड क्वालिटी इन देम तो उनके भी प्रॉब्लम जो आएंगे वो जज कर पाएंगे वो परख कर पाएंगे वो समिट कर पाएंगे एंड दे विल भी एबल टू मैनेज देअर डिफिकल्टीज और निराश नहीं होकर वो आगे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आराम से <laughs> चलिए निवेदिता जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारी युवा साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए खास ये मैसेज था कि कई बार होता है कि आजकल जो इंस्टेंट का ज़माना है जहाँ पर हम हर चीज़ जो है बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा रॉन्ग मेथड हो जाता है जल्दबाजी नहीं करते हुए अगर हम थोड़ा धीरज का साथ ले और हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ ले समझने के बाद उन चीज़ों को करें और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहे तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं या टीचर्स हैं उनसे ज़रूर इस बात को लेकर आप चर्चा करें उनके साथ जब आप चर्चा करेंगे तो आपको सही चीज़ें पता चलेगा और सही ढंग से आप काम करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आप सक्सेस भी अच्छे बनेंगे तो चलिए आप सभी मस्त रहें खुश रहें ऐसी शुभकामना करते हैं एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ओम शांति तो चलिए दोस्तों आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना है फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो। कभी सोचता हूँ कुछ कहू कभी सोचता हूँ चुप रहूं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं आदमी जो देता है आदमी जो लेता है जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है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 रिश्ते टूटे तो प्यार के रास्ते छूटे तो रास्ते में दिल वफाएँ पीछा करती है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो भरोसदाएँ पीछा करती है झपके यहां मौसम बदल जाए प्यास कभी मिटती नहीं कूद भी मिलती नहीं और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएँ पीछा करती है आदमी जो देता है आदमी जो लेता है जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं